दैनंदिन जीवन में योग जप और ध्यान प्रश्न ध्यान के लिए बैठने बैठते ही मुझे नींद आ जाती है उत्तर नींद आना कई कारणों से हो सकता है पर्याप्त नींद का ना होने के एक कारण हो सकता है ऐसे में थोड़ा और सो लेना चाहिए यह भी हो सकता है कि तुम शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ फिट न हो ऐसे में कुछ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए अति भोजन या कम भोजन से भी नींद आती है इसके अलावा अति परिश्रम भी नींद का कारण हो सकता है इनसे बचने के लिए दिनचर्या को नियमित करना चाहिए थकान लगी हो तो पहले विश्राम कर लेना चाहिए पेट आदि अधिक भरा हो तो भी ध्यान नहीं करना चाहिए खाली पेट ध्यान ही अच्छा है उपरोक्त कारणों में से यदि कोई भी कारण नहीं है तो ध्यान के पहले एक प्याला चाय या काफ़ी ले सकते हो अथवा कुछ मिनट चहलकदमी कर सकते हो ताकि आलस से दूर हो प्रश्न क्या हम सवासन में ध्यान कर सकते हैं मुझे यह सुविधाजनक लगता है उत्तर नहीं अधिकतर लोगों के लिए तो बैठकर ध्यान करना ही नींद को आमंत्रण देना है सोते हुए ध्यान की क्या कहें प्रश्न कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान विचारों से मुक्त होना है वह क्या है जो विचारों को जन्म देता है इन विचारों को कैसे कम किया जा सकता है मन का अर्थ ही है विचारों का प्रवाह मन एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठ सकता केवल समाधि में ही वे विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं इस अवस्था में मानो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है लेकिन हमें ध्यान में किसी एक विचार के प्रवाह को बनाए रखना चाहिए प्रश्न विचार कहाँ से जन्म लेते हैं उत्तर वे हमारे इंद्रियों के द्वारा जैसे आँख कान स्पर्श के द्वारा बहिर के घात प्रतिघात या अवचेतन मन में संचित पूर्व संस्कारों के सक्रिय होने से पैदा होते हैं जब हम एकांत में ध्यान के लिए बैठते हैं तो इंद्रियों का बहिर से संपर्क तो टूट जाता है लेकिन अवचेतन मन से विचार सतत आते रहते हैं इसलिए बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए प्रश्न मन में मन के कुछ शांत होने के बाद भी मानो एक आवाज़ आती रहती है पर मन को बहुत अधिक बाधित करती है इस ध्वनि को कैसे बंद करें उत्तर यह आजकल कुछ नहीं मन की चल चलता ही है मन का यह शोरगुल यह इंगित करता है कि अभी मन पूरी तरह तैयार नहीं है एकाग्रता घनी होने पर केवल ध्येय वस्तु ही मन को पूर्णतया आवृत कर लेती है तब कोई मानसिक आवाज या ध्वनि नहीं होती उत्साह के साथ सतत अभ्यास और दृढ़ निश्चय से भी इस समस्या का निदान है प्रश्न व्याधि भी आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा है इसे कैसे दूर करें उत्तर स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम पालन करो जब तुम बीमार पड़ो तब चिकित्सक से परामर्श लो इसके साथ ही तुम बीमारियों से भी बचना चाहिए शरीर के प्रति सचेतन रहने से और शरीर और आत्मा पृथक है ऐसे विवेक से व्याधियों को व्याधियों की समस्या दूर हो सकती है अपने को शरीर से पृथक सोचने का प्रयास करो देश बोध जितना कम होगा तुम धियों से उतने ही अविचलित रह सकोगे